तदस्य महतो दुख समुदाय से प्रभव बीजम अविद्या तदस्य महत्व दुख समुदाय से महान जो दुख समूह है इसके उत्पत्ति का बीज अविद्या है तम्यक दर्शनम अभाव है त्याच अभाव हेतु सम्यक दर्शन उस अविद्या के अभाव का कारण जो है सम्यक लेने सम समझना है पूरा ढंग से तो उसके लिए दृष्टान देते तद यथा चिकित्सा शास्त्र चतुर्व्यूहम रोगो रोग हेतु आरोग्यम भयसज्यमिति जैसे चिकित्सा शास्त्र चार रूपण विभक्त होकर प्रवृत्त होता है पहले रोगों की चर्चा है कितने प्रकार के रोग होते हैं कैसे कैसे होते हैं वो फिर रोग के कारणों की चर्चा है उसके बाद आरोग्य क्या है उस पर विचार हुआ और उस आरोग्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकी भूता दवाइयों की चर्चा में रो, रोग रोग के कारण रोगाभाव रूपा जो आरोग्य उस आरोग्य की उत्पत्ति के साधन यही चार कोटि में व्यवहार हुआ अर्थात हे हे का हेतु हान और हान और पाय चार रोग हे क्या उसको कोई पालना नहीं चाहता है इसलिए उसके कारण ढूंढते हम है ये रोग है तो इसका कारण क्या है और कारण को उखाड़े बिना केवल रोग को दूर करने से काम चलता नहीं फिर आएगा वो तो इसलिए कारण को जानना जरूरी है और उसके निवारण करने पर कारण को हटाने पर जो वास्तविक स्वरूप होता है वो क्या होता है वो आरोग्य जो आरोग्य की परिभाषा नहीं जानता है वह रोग का हेतु से समय निवारण भी नहीं कर सकता है जब मोक्ष की परिभाषा जो समय नहीं जानता वह तो मोक्ष के असले साधनों का कभी नहीं कर सकता जानना पड़ेगा ना कोई भी लौक व्यवहार ना जाना है वो कहा इतना तो जानना पड़ेगा पहले भजनाय जाना है भजनाय जाना है बोने से नहीं होता अरे जानो बदनाथ का अमेरिका में है कि दक्षिण भारत में है कि उत्तर भारत में है कि हिमालय में है कि कहा है वो उसको पहले जानना पड़ेगा फिर उस वहां पहुंचने के मार्गों को जानना पड़ेगा इसलिए मोक्ष चाहिए कान से नहीं चलेगा पहले मोक्ष के स्वरूप को समझो उसका लक्षण को जानना पड़ेगा स्वरूप लक्षण जानो तटस्थ लक्षण जानो और तार लक्षणों से लक्षित उस पदार्थ को पानी के साधनों को जानना पड़ता है इसे आरोग्य को जानना है और आरोग्य के साधन दो रोगों के निवारण का कारणीभूता वस्तु वह दवाइयों को जानना है इसे रोगो रोग हेतु आरोग्यम भय जमीती एवं इदम अपनी शास्त्र चतुर्व्यूहम इसी प्रकार से योग शास्त्र भी चार विभाग विभक्त होकर प्रवृत्त होता है यह क्या है उच्चार तब यथा संसार, संसार है संसार तो हेतु हो मोक्ष मोक्ष उपाय संसार और इस संसार का कारण जानना जरूरी तभी इस कारण को से हम मिटा सकेंगे कि संसार को दूर करने का प्रयास करने से इतना लाभ नहीं होता इस संसार का कारण को जानना है और मोक्ष क्या है जानना तब मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल संसार का हेतु को निवारण करने के अनुकूल ऐसा विलक्षण मोक्ष उपायों को आप ग्रहण कर सकेंगे तत्र दुःख का बहुला संसारो है दुःख है अत्यधिक जिसमें लेष मात्र किंचर उधर सुख का झलक मात्र जा हुआ करता है ऐसे जो संसार है वह है इस संसार की प्राप्ति का कारण क्या है प्रधान पुरुष यो संयोगो हेतु हे प्रधान और पुरुष इनका जो संयोग किसी अनि काल में जब हो गया है जो वह संयोग ही इस संसार का कारण संयोग से आतंत की निवृत्ति हान एदार संयोग का आत्यंत की निवृत्ति ही हान मोक्ष और हान उपाय उस हा। मोक्ष का उपाय क्या है सम्य दर्शनम तथा हाथुस्वरूप उपादेयम् हेयम व न भवितुमरती हाथुस्वरूपम उपादेम हेयम व न भवितुमरती यहाँ पर भी विचारण विषय यह है कि हान करने वाले का जो स्वरूप है वो उपादेय है या हे आप इस संसार को त्याग करना चाहते हैं आपको क्या जाता है हाथा हान करने वाला त्याग ने संसार को त्याग करना चाहता है इसलिए आपको कहा जाता हाथ है हाथा हाथी शब्द का षष्टी है हाथ हान करने की इच्छा रखने वाला जो यह पुरुष है इस पुरुष का स्वरूप जो होता है वो न तो उपाधेय है न तो वो हे है, है मानव एक तो उपाधेय मानव एक तो दोनों में दोष आएगा जो स्वरूप यही होता है अतः जो स्वरूप उपादेय होता है वह निश्चित रूप से विनाशी होता है इसलिए आपका अपना स्वरूप है या उपादेय कोटि में रख दोगे तो आपका अपना स्वरूप भी विनाशी हो जाएगा इसलिए कहते हैं कद हाथुस्वरूपम उपाधेय हेयम वा न भवित मरति। कथम ऐसे पूछोगे तो बता रहे देखो यदि आप उसको हे ही मानोगे तो उल्टे क्रम से जवाब देंगे लेकिन उपाधेम हेयम वाह था ना हेम उपाध्यम से जवाब दे हाने तस्या, मानोगे, हे मानोगे उसको, तो सर्व विनाशकारी बन जाएगे उच्छेदी हो जाओगे आप सर्वम शून्यम पुरुष का भी त्याग हो गया आप अपने को भी त्याग दिए तो बचेगा क्या आप ही नहीं रहोगे खत्म तो सर्वशून्यवाद हो जाएगा सर्वोच्च सर्वोच्छेद की प्रसिद्धि हो जाएगी किसी भी अस्तित्व का नहीं हो सकती तत्व उच्छेद प्रसंग उपादानेचा ने आप उपाधे मानोगे इस आत्मा को हाथु स्वरूपम जो त्याग सर्व संसार को त्यागने की इच्छुक जो पुरुष का स्वरूप तो अर्थत आत्मा यदि वो उपाधे है तो हितुवाद तो तो कार्य कांड समझना पड़ेगा आपको घट उपाधि है तो फिर आप सोचना पड़ेगा ये घट कैसे बनेगा मिट्टी लानी पड़ेगी कौन सी मिट्टी कैसी मिट्टी होनी चाहिए वो भी तो चाहिए ना नहीं कोई मिट्टी लो घड़ा बन जाएगा क्या नहीं बनेगा इसीलिए उपाधि वस्तु का पीछे हमेशा कार्यकारण भाव लगा रहता है उसके समय कांड जाना पड़ेगा असमय कांड निमित कारण सब सामग्री गड्ढी करनी पड़ेगी साधारण कारण को भी समझना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबंधक का अभाव भी साधन कारण में कोटि में है संभावित प्रतिबंधकों का ज्ञान होना जरूरी है ताकि उनके अभाव पहली व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी आपको मालूम है बुखार जो है किसी भी कार्य के प्रति प्रतिबंधक है इसलिए आपको प्रतिबंधक अभाव की वस्था करनी पड़ेगी मतलब बुखार के अभाव हो उसके लिए आवश्यक गोली खानी पड़ेगी नहीं तो कैसे काम होगा इसीलिए साधारणकरण असाधारणकरण असाण ने भी तीन प्रकारों ने कहा और हम लोग लो दो ही प्रकार उपादान कारण निमित्त कारण तो इन सारी चीजों के ज्ञान के बिना किसी वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर सकते ग्रहण नहीं कर सकते अतः यदि उपाधे आत्मा फिर कार्यकार में, में हो जाएगा और जो भी कार्यकारण भाव से प्राप्त होने वाले वस्तु होता है वो विनाशी होता है अतव आत्मा भी विनाशी हो जाएगी या अनिश्चित उपाधान है क्या हेतुवाद इसलिए फिर क्या करोगे भाई इसलिए आत्मा वास्तव में न है ही है न उपाधि इसे तो उभय प्रत्याख्यान ही क्या उभय प्रत्याख्यान पक्ष में क्या होगा अर्थात आप अपने आप आत्मा स्वरूप को हे मानोगे न उपाधि मानोगे तब फिर क्या होगा इसका कद शाश्वतवाद न होगा न हेतुवाद तो वाद आएगा, अनित्यवाद तो की प्रसतियां समाप्त हो जाती है तो शाश्वतवाद तो की स्थिति हो जाएगी ये दर्शन बस तो यही सम्यक दर्शन है अपने आप तो सर्व किस प्रकार के सम्यक समझ लेना यही सम्यक दर्शन है आपके मोक्ष का उपाय साधन स्वरूपावस्थी <सणदगा> हो भे प्रत्याख्यान स्वरूपावस्थित हे ये वो नो पादे ये उभय का मतलब हे उपाध्यता इनका प्रत्याख्यान इन, इन दोनों में से किसी भी धर्म को आप उस आत्मा के वस्तु में नहीं मानोगे तो तब शाश्वतवाद की उपत्ति होगी इसी का अंतिम जो बातें है कही गई चतुर्व्यूह उसी का वर्णन करने जा रहे अगले सूत्रों से प्रदेश तो शास्त्र चतुर्व्यूहित अभिधीय है यह जो योग शास्त्र है यह भी चतुर्व्यूहात्मिक शास्त्र है वो तो पहला व्यू का लक्षण करते है क्या है पहले बोल चुके भी संसार ही है कौन से संसार है ये लेकिन संसार भी तीन प्रकार का होता है एक अतीत संसार एक वर्तमान संसार संसार एक अनागत संसार कौन से guessing? संसार है ये अतीत संसार ही है संसार ही है नहीं वो तो जाग जा चुके वर्तमान तभी नष्ट हो ही नहीं जा रहे हैं इसलिए ये भी है ही नहीं ये तो भोगता ही भोगारूढ़ हो चुका है अब है ही नहीं हो सकता है अब है तो केवल अनागत वस्तु ही है हेयम दुखम अनागतम सूत्र बनाया उन्होंने हेयम हे रूपा व्यूह क्या है कद अनागत जो दुख है वही है और योगी के प्रति सर्वम दुखम एवागत दुख मैंने केवल दुख को नहीं लेना संसार सुख भी दुख रूप ही है वो भी सब अनागत है अनागत संभावित सगल सुख दुख भोग जो है वो सारे चीज ही, ही है जो कुछ भी अनागत आपके इस शरीर में उपभोग करने और आगे आ संभावित शरीरों में जो उपभोग करने लायक सुख दुख हैं वो समस्त समूह को यहाँ पर कह दिया अनागतं दुखम वो सारा चीज हे है इस जन्म के उत्तर काल में उत्तरो उत्तर जन्मों में होने वाला सगल भोगों को दुख सबसे करते वो सब अनागत दुख है वो ही है वो हम लोग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं बहुत से लोग चाहते हैं बाहर से कहेंगे नहीं चाहते हैं। इन अंदर से तो सब चाह रहे हैं नहीं कहीं तो है बुला दिया जाए अभी मौका तुरंत सब छोड़ छाड़ देंगे पढ़ाई वढ़ाई सब थोड़ी के भाग क्या भोगे पढ़ाई बोल देंगे सब पढ़ लिया सब हो गया क्यों गद्दी मिल रहा है ना बुलाने वाला ही नहीं है ना मजबूरी है क्या करें इसलिए पढ़ रहे हैं तो इसीलिए जो है गरीब आदमी है बेचारा गरीब है इसलिए वासराम को तो कह नहीं सकते इसलिए कि अनागत जो कुछ भी है वो सब कुछ है कोटि में है इसी से मुक्ति पाना न अतिवाहित पक्षे है। जो है, अतीत, जो दुख दुख अतीत थे, वो उपभोग विनाश हो चुके हैं उनका पहले से ही इसलिए वो अभी कोटी में नहीं आ सकता है वर्तमान सुख क्षण भोगारूढ़ और जो वर्तमान दुख है सुख दुख जो भोग कर रहे हैं हम ये तो अपने आप में वर्तमान काल में हमारे वृत्ति में भोग रूपेण आरूढ़ हो चुका है न तो क्षणांत इसलिए आगे वो रहने वाला है नहीं वो चीज इसलिए वह भी है कोटि में नहीं लिया जाएगा तस्मा तो निष्कर्ष निकला यदे वह अनागतम तदेव अक्षत पात्र कल्पम इसलिए जो अनागत दुख है जो अनागत दुख है वही वास्तव में अक्ष पाप के सदृश इस योगी को क्लेश देने वाला होता है संभावित भावी सुख दुख ही क्लेश का कारण है योगी ने अंकलिष्टा थी नेत्र प्रतिबद्ध आ अन्य को नहीं कह दिया ना साहब अन्य को तो उसमें आनंद आ रहा है विचारे और बढ़िया जन्म मिल जाए इसके लिए प्रार्थना करते भगवान से ना इतना प्रतिपत्ता तो है कई लोग तो भक्तों की हम वृंदावन में पैदा हो गए घास बन जाए तो चलेगा नहीं वृंदावन में ही जन्म दो राम भक्त कहेंगे अयोध्या में जन्म दो वहां का पहले सरजू का रेत बनना पड़े वो भी ठीक है लेकिन हमको अयोध्या में ही रहने दो सब अपने अपने काली का भगत बोलता होगा मुझे कलकत्ता में जन्म दो और मंदिर में ही कहीं एक पत्थर बन के मैं लग जाऊ सबके पैर मेरे पर पड़ते रहे रहेगा चरण रज मुझे को प्राप्त हो गए आगे के जन्मों को भी चाह रहे हैं और कैसा चाह रहे है? वो उसकी व्यवस्था भी दे रहे हैं हमको ऐसे ही जन्म चाहिए और योगी तो क्या था मैं बिल्कुल नहीं चाहिए योगी के लिए तो वह भी क्लेश रूप ही दिखता है वह भी क्लेश रूप ही दिखाई देता वृंदावन में जन्म लोगे, घास बन जाओगे अमेरिका से कुत्ता के उसको चाट देगा तो क्या फायदा जैसी गाय खा जाएगी तो क्या फायदा दुख तो वहां भी है आपकी कल्पना ही है ना वहां घास बनेंगे तो भगवान कृष्ण के जो प्यारे गाय है देसी गाय वही हमको खाएंगे उन्हीं का चरण मेरे पर पड़ेगा कोई गारंटी है आज के जमाने में अतिहा संभावना है ही सोच ही गलत है भावित जन्म और उसमें भी निश्चित रूपे ऐसा वाला ही हो ये सब परिकल्पना बिल्कुल गलत है इसे कहते भले ही ऐसे चाहने वालों के लिए ये दुख रूप नहीं है इन योगी जो अक्षेय मात्रकल्प पात्र कल्प वाला है उसके लिए दुख रूपाई है तदेव हेता मापदते वही हेयता को प्राप्त हुआ है तो निश्चय कर लेना अनागत दुख के अनागत दुख के विषय में भी अनुमान प्रमाण देंगे आगे तीसरे पाद का चौदवा सूत्र में ये है ये अनागत जो दुख है यही समय संसार का कारण हो रहा है यही वास्तविक ये पदार्थ है इसके लिए अनुमान प्रमाण से विशिव करेंगे यहां तक के लिए उक्ति से बता दिया है इसलिए अनुमान आदि की उपस्थिति कराएंगे तीन चौदाह में अगले पाल का चौदह सूत्र में आप इसको जानेंगे अच्छा तस्मा यदे वह हे मितुचते तस्वीर कारण प्रति है अब करके कथन किया गया था अनागत दुख को उसका कारण क्या है तसेव कारणम उस कारण को प्रतिनिधित्व क्षेत्र है अब अगले सूत्र के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है क्या है वो कारण दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु हो कहीं पर सीधे सीधे वो दृग दृश्य हो संयोग हेतु दृग दृश्य संयोगो हे हेतु हो।, हे हो बात ही दिग्ध्य संयोग हे हेतु कहो या दृष्टि दृश्योह संयोग करके बोलो बात की है दृष्टा कौन है हाँ दृष्टि और दृश्य इन दोनों का जो परस्पर अनाजिक काल में हो गया हुआ जो संयोग है वह संयोग ही है मैंने अनागत दुखों का कारण कहते दृष्टा कौन दृष्टा से आप किसको लेंगे निर्गुण निराकर्षित पुरुष को कहते नहीं दृष्टा का तात्पर्य वह है जो बुद्धि प्रति प्रतिसंवेदी पुरुष है बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है वो यहाँ दृष्टि शब्द से लेना है शुद्ध को नहीं लेना बद्ध पुरुष को ही लेना बुद्धि प्रति प्रतिसंवेदी पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष कैसे हो जाता है बुद्धि का प्रतिफलन कैसे पड़ गया कथे देखो ऐसा है इंद्रिय प्रणाली विविध शब्दाद्य आकारेण अविद्यात बुद्धि प्रणते सती प्रश्न विधि तम उदासी पुरुष यद्य पुरुष उदासीन पुरुष है इसका किसी आम मिलेगा नहीं ढूंढो मत ये पंक्ति हम ऊपर से समझा रहे प्रतिशत को समझाने के लिए बोल रहा हूं ढूंढते रह जाओगे इंद्रिय प्रणाली इंद्रिय रूपी नलिकाओं के माध्यम से वृत्तियां बाहर आती है आपके अंतःकरण की बुद्धि की वृत्तियाँ और बुद्धि वृत्तियां विषय कारण परिणत जब हो जाती हैं तो वह बुद्धि बुद्धि की वृत्ति और विषय इन सारे चीजों को प्रकाशित करने के लिए बुद्धि में पड़ी हुई जो चित्त चिकित्छाया आपकी चेतन की जो प्रतिबिंब है जो आभास पड़ जाता है उसी को हम कहते हैं बुद्धि प्रति वो जो विशिष्ट चेतन्य है उस विशिष्ट चैतन्य का नाम यहां पर कहते हैं द्रष्टा उसको दृष्टा शुद्ध आत्मा जो है ब्रह्म है जो उसका न दृष्टित्व है न स्वतृत्व है न मंत्रित्व न विज्ञातृत्व कुछ भी नहीं वह शांत के मत में भी निर्गुण निरागा निष्कल निष्क्रिय स्वरूप आते इसीलिए उस विशुद्ध आत्मा की बात यहां पर द्रष्टाश्चित नहीं कहा जा रहा है कि बुद्धि का जो प्रति संवेदी होता हुआ भाषित होता जो विशिष्ट पुरुष है उस विशिष्ट पुरुष को द्रष्टाशतरूढ़ और दृश्य क्या है यह तो दृष्टा का लक्षण हो गया बुद्धि प्रतिवेदी पुरुष दृष्टा और क्या चीज है कहते बुद्धि रूपी सत्व में आरूढ़ जितने भी सांसारिक पदार्थ घट पट घटपटमट सारा अपना बुद्धि स्वयं से लेकर के आब्रह्मांड परिन्त जितने भी पदार्थ सारा का सारा वस्तु दृश्य हो गया बुद्धि और बुद्धि से लेकर आ ब्रह्मांड परिन्त तो बहिर् जितनी भी है अंतर् बहि रूपेण विभक्त कर भाषित होता है वह सब के सब कोटि में जब बुद्धि सब तो सर्वे धर्मा धर्म से तात्पर्य घटपट सारी चीज को धर्म शब्द कहते ही है यौगिकों की भाषा में धर्म और धर्मी कई बार घटपट आयोग तो धर्मी से भी बोल देंगे और कई घटपट इसे धर्म शब्द से भी कह देते हैं प्रसंग अनुसार समझना पड़ता है कहा किस लिए प्रयोग हुआ है यहां धर्म शब्द समस्त संसार को ले लेना है बुद्धि सत्व पारूढ़ सर्वे धर्मां तदेत दृश्यम दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम संधि मात्रोपक लेकिन यह दृश्य ये, ये मोचित बुद्धि से आके चिपक जाता है ऐसा कुछ नहीं है ये अयस्कांत मणि के समान है तदेत दृश्यम अयस्कांत मणिक कल्पम अयस्कांत मणि है न चुंबक चुंबक के समान है वो वह आपकी इंद्रियों और बुद्धियों को बुद्धि को आकर्षित करते रहते आप ही जगह पर रहते आप किसी को देखते हैं तो नहीं चीज उठ करके सीधे आपकी आंख में घुस जाएगा क्या आप हमें देख रहे हैं तो हम आपके अंदर घुस रहे हैं ए? शरीर तो नहीं घुसते ना लेकिन घुस ही नहीं सकते शरीर तो छोटा से चित्र छिद्रे आंख आस घुसेगा पांच फुट का शरीर है हमारा तो घुसने का तात्पर्य क्या होता है वस्तु नहीं जाता है ना वस्तु अपनी जगह पर बैठा हुआ है लेकिन वह आपकी चित्त के अंदर उपक्ष को पैदा कर देता है बुद्धि तदाकार को प्राप्त होकर के उसके अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है इसलिए विषयों को कह दिया अयस्कांत्र क्वचित विषय ऐसा है दो इंद्रियों का विषय ऐसे है जब तक तो इंद्रिय से संबंध नहीं होता तब तक तो कुछ भी लाभ नहीं हो है ना मिठाई लगे हुए दुनिया और दुकान में आप देखते रह जाओ क्या लाभ होगा अरे मुंह में रखोगे तभी ना आनंद आएगा उसका और दूसरा श्रोत इंद्रिय शब्द जब तक इसके अंदर नहीं पड़ता तब तक ज्ञान नहीं होगा बाहर रहने से कोई लाभ नहीं होगा शब्द का और श्रोत इंद्रिय और ग्रहण के ने तो परमाणु आता है वायु से मान लिया वो भी इसलिए कुछ लोग मानते ग्रहण इंद्र में भी यही स्थिति है इंद्रिय के पास गंधवाही रेणु आना जरूरी है उनके मत के साथ तीन हो गया घ्राण रस इंद्र श्रोत इंद्री और श्रोत में विवाद लोग ज्यादातर करते हैं कुछ स्रोत इंद्र जाता है सब देश तक और आता है ऐसे मानते हैं लेकिन विवाद है ही नहीं दो विषयों में एक तो विशेष रूपे चक्षु के मामले कोई विवाद नहीं मन के मामले में कोई विवाद नहीं बाहर जाता है आता है सम्मान के द्वारा बहिर्गमन आदि होता है चाहे जो भी हो किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हो, सारा हो, हो ये सारा विषय वास्तव वो अपने अपने वासना के अनुसार आपकी इंद्रिया उसकी ओर चढ़ जाती इसलिए कहते कल्पम संपकारी सन्निधि मात्र से भोगोपकारी बन जाता है सुख का अनुभव का कारण हो जाता है दृश्यत अनुभवी पुरुष से स्वम दृषि रूप से स्वामी पुरुष का वह संपत्ति हो जाता है वस्तु हो जाता है पुरुष का वह स्वम उसके अपना धन दौलत जैसा हो जाता है हरेक दृश्य किसी को कोई दृश्य अच्छा लगता है किसी को कोई दृश्य अच्छा नहीं लगता यदि तो आपकी अपने वासनाओं के अनुसार है ना सन्निधि मात्र से वस्तु का बोध होने के बाद उसके अंदर आपके प्रति वो दृश्य बनेगा या नहीं बनेगा दृश्यते ना वो तो वस्तु आपके लिए सदा उपस्थित होता है या नहीं होता है ये आपके अपने संस्कार और वासनाओं के निर्भर है इसे कई वस्तु आप देखते हैं रास्ते पे आ रहे हैं जा रहे हैं कितना वस्तुओं को आप देखते होंगे लेकिन किसी का भी चित्र आपके मन में स्थिर नहीं होता जिस वस्तु में आ सकती हो जाए तो बार बार घूमे चार बार देख लो फिर उसके फोटो अंदर ऐसा खिंच जाता है, है भूलोग ही नहीं होता भी तो इसलिए निर्भर है कि व्यक्ति अपनी कर्म वासना तो दृश्यत्व वस्तु हमारा स्वम तभी होता है जब उसके प्रति हम महत्व देते हैं दृषि रूप से स्वामी न पुरुष से स्वभावती दृश्य दृषि रूपा स्वामी पुरुष है उसका यहा दृश्य दृश्य स्व मनुष्य अपना हो जाता है अपना धन के समान हो जाता है अनुभव कर्म विषयता अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मक स्वतंत्र परतंत्र विचित्रता यह है भोग तथा क्रिया अनुभव से तात्पर्य भोग कर्म से क्रिया सुख दुख का नित्य साक्षात करोग अनुभव है आपका और दूसरा क्रिया करते हैं कर्म इन दोनों विषयताम आप दोनों विषय रूप को प्राप्त भोगकर्ता हो बुझमान मानता प्राप्तम सुख दुख का अथवा कर्म के विषयता को प्राप्त हुए अर्थात उनकी भोगता को प्राप्त हुए अन्य स्वरूप अन्य मने स्वस्वरूप से बिन क्या है स्वचेतन हम लोग अपना अन्य स्वरूप क्या होगा जड़ स्वरूपेण जड़ स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मक जड़ स्वरूपेण ही हमें सकल वस्तु लाभ होता है स्वतंत्र हर वह स्वतंत्र पड़े हुए लेकिन फिर भी परार्थत्तंत्र फिर भी परार्थ होने के नाते है? परतंत्र के समान हो गए घट स्वतंत्र पड़ा है चुपचाप पड़ा है लेकिन वह घट स्वतंत्र होते हुए परतंत्र हो गया किस दृष्टि से उसकी उपयोगिता के दृष्टि से क्योंकि वह अपने लिए नहीं होता है हम लोगों के लिए होता है परार्थ यदि उसका उपयोग ना रह जाए तो उसका अस्तित्व ही प्रमाण खत्म हो जाता है वो है किसलिए कोई भी वस्तु है तब मानोगे ना जब उसके साथ आपको कोई संबंध है कोई लाभ है या नुकसान है जो भी है उसके बिना किसी वस्तु को है कहना भी असंभव हो जाता है इसलिए विद्यमान जड़ात्मक सकल वस्तु जो भोग का विषयता को प्राप्त सकल वस्तु अपने आप में स्वतंत्र होने के बावजूद भी परार्थ होने के नाते परतंत्र हो जाते हैं जिसने वो परार थी इसलिए वो इस गौर आगे कहेंगे तयो दृग्दर्शन शक्तियो एक और दर्शन शक्ति ये दोनों के दोनों दृग् मन दृष्टा दर्शन मन दृश्य इन दोनों शक्तियों का अनादिर अर्थकृत संयोग तो, अनादिकाल में किसी प्रयोजन विशेष को लेकर के हुआता है संयोग अर्थकृत वही हे है वही का है अर्थात दुख का कारणम भवि वही दुख का अनादिक काल में यह हुआ संयोग का प्रयोजन वास्तव में कुछ नहीं बंधन और मोक्ष यही प्रयोजन बंधन और मोक्ष के अलावा कोई प्रयोजन नहीं संयोग का प्रयोजन के लिए किसने किया यह संयोग किसका प्रयोजन नहीं ईश्वर का प्रयोजन ही क्या किसमें कुछ नहीं प्रयोजन किसका है किसी का नहीं तो किसी का नहीं फिर आप तो अभी कहते हो अर्थ हेतु अर्थकृत कैसे बोला आपने हा जिसके लिए अर्थ है उसी का कृत है जो प्रयोजन मान रहा है उसी के लिए सारा जो प्रयोजन नहीं मानता है न बंधो न मोक्षा इत्येषा पर हमारा में है उसके लिए तो कोई मतलब नहीं इसको समझाया तुलसीदास तो ने बहुत बढ़िया ढंग से जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई बधे वो कीटकी नेतन की ग्रंथि परी गयी मैंने पड़ गई मैं ग्रंथि पड़ गया पता नहीं कब संयोग हो गया नहीं संयोग हुआ है कहने के लिए वास्तव संयोग हुआ ही नहीं है वो तो कैसा संयोग है तीसरे बता रहे हैं वहां बधे वो कीर, की कीर और मरकट के समान हम बंधे पड़े वास्तव में बंधे नहीं था कीर मने पक्षी मरकट मने बंदर इनके समान कहते पक्षी और बंदर के समान हम कहते हाँ बिल्कुल वैसे ही हो बेकल वाले नहीं तो पक्षी ने क्या किया पहले जमाने में होते थे आजकल भी मिलते हैं कई जगह पर जो हवा देने के चलने वाला पंखा लगा था बहुत ऊंचाई पे लंबा नीचे उसमें जो ग्राहट लगती थी पंचक्की बोलते थे उसको पंचक्की देखे है ना जल से चलने वाली चक्किया हवा से चलने वाले चक्की होते थे तो वो पंखे पे आकर के पक्षी बैठ गया हवा स्थिर था गर्मी का दिन होगा पक्षी जैसे बैठा और तुरंत तो पंखा नीचे चला गया उसके वजन से जैसे चले वो देखा कि हमारे नीचे धरती खिसक रही है ने सोची उस पक्षी ने सब पकड़ लिया पकड़ने के बाद लटक गया वजन के अंत से आज और बढ़ाने ना पंखा को घूमा तो ही नहीं वहीं लटक गया और वो सोचा अब मेरे को वही पकड़ लिया अब वास्तव तो में पक्षी को कौन पकड़ा वो खुद ही पकड़ रखता है पंखे को पंखा तो उसको नहीं पकड़ा है लेकिन बस भ्रांति में डर के मारे चाय चिल्लाते रहता है अवित्रे में कहीं हवा की झोंका जाए और पंखा हवा के कारण से उसके वजन से ज्यादा हवा नहीं चाहिए जोर से तब उसको ऊपर जैसे उड़ाएगा तो वो भी उड़ जाता है कहते हम आजाद हो गए हमको जिसने पकड़ा तो उसने छोड़ दिया किसने पकड़ा किसने छोड़ा खुद ने पकड़ा खुद ने छोड़ा लेकिन वो भ्रांति बनी रहती ये पक्षी का दृष्टान दिया इधर बंदर गच है ब्रिस्टम वो चने के लिए घड़े होते ना सुरा, टाइप के, छोटे मुंह वाला चना भर के रखे होंगे वो बंदर ने देखा हाँ कोई है ही नहीं तो गया और हाथ डाला लालची खा ना मोटा मुट्टी लिया मोटा मुट्टी लेके बाहर निकालते हाथ बाहर आता नहीं तो सोचता अंदर में कोई मेरे को पकड़ और डर के मारे धीरे धीरे धीरे पसीना छोड़ते छोड़ते फिसलते फिसलते दाने गिरते गिरते गिरते हाथ बार <laughs> किस न किसी ने पकड़ा है न किसने छोड़ा है खुद ने पकड़ा था खुद ने छोड़ा है ठीक जैसे की और मरकट की भ्रांति है तद्दत संयोग भी भ्रांति न संयोग हुआ है न है न होगा लेकिन जो मान में बंधन में हूं मेरे को पकड़ रखा है किसी ने मैं फंस गया हूं उनके लिए ही ये बात समझाया जा रहा है संयोग हुआ था कभी इसे अनादि विशेषण देना पड़ता है कब वाता पता नहीं कैसी वाता पता नहीं किसने किया पता नहीं क्योंकि तो खुद ही सब हो रखा है तमाशा दूसरे कहते हैं कि वो अनादिरत संयोग तो दुख से कारण मित्र था चौथम इस विषय पंचशिखाचार्य का, का कहना है तक संयोग हेतु विवर्जनाथ सालयम आत्यंत दुख प्रतीकार का कारण है संयोग हेतु विवर्जनाथ पंशिकाचार्य का वचन है बुद्धि के साथ पुरुष के जो संयोग के हेतु का विशेष रूप से वर्जन कर देने पर आतंतिक दुख का पर्याय हो जाता है दुख का आत्यंतिक हो जाएगा अकस्मात ये कैसा होगा दुख कहे तो परिहार्य से प्रतिकार दर्शना क्योंकि देखने को मिला है संसार में जो कोई भी दुख होगा उस दुख के कारण को जान करके वह अपरिहार्य हो ही करता है हमेशा कोई भी दुख का कारण हो वह अपरिहार्य नहीं है वह परिहार्य निश्चित रूप में और परिहार्य है तो उसका अवश्य प्रतिकार देखने को मिलता अपरिहार्य समस्या इस संसार में है नहीं सकल समस्याएं परिहार लेकिन आप कितनी निष्ठा उस समस्या का परिहार करना चाहते हैं उसके ऊपर आप चाहते हैं कि भाई सांप भी ना मरे लाठी भी ना टूटे ऐसे आप उग्रवाद को बिल्कुल मिटाना भी नहीं चाहते हैं, उसको पालना भी चाहते हैं। ताकि आपके लिए मुद्दा बना रहे हैं संसार में हैं? तो ऐसे में तो काम बनेगा का नहीं वो तो परिहार नहीं है समस्या है तो उसका निश्चित रूप परिहार भी जरूरी और यहां पर भी क्या है तद यथा पाद तल सेता कंटक से, कंट से परिहार कंट से पादि पाद को मिलता है इन तीन चीज का ज्ञान होने का नाम वही सम्यक ज्ञान समय भेद भेदक और उसका परिहार जाना जरूरी है आपको मालूम है यह पैर कंटकों के द्वारा भेद्य है हमारा पैर भेद्य है यह आपको ज्ञान है और कंठक जो है भेदक ये आप जानते हैं और उसका परिहार क्या है यह भी आप जानते हैं परिहार यही है यहां इतने गरीब है जूता चप्पल नहीं है तो आपका कर्तव्य होता है बिल्कुल सतर्क हो के चले ऐसे चलें कि आपका पैर कभी भी कंटक पर प्रतिष्ठित न हो जाए अथवा जूता आदि पहन लीजिए उसके व्यवधान होकर उसको लेकर कंटक प्रधिष्ठित भी हो जाए तब तो भेद का कोई नुकसान नहीं होता इसे कहते पाद तलस्य भेद्य था। पाद तल जो है भेद्य कंटक से भेतम भेदक कौन है कंटक आदि परिहार क्या है कंटक के साथ पाद का असंबंध कर देना पाद अनिधिष्ठान ये उसके लिए जिसके बाद जूता चप्पल नहीं है आज जिसके बात है पाद पाद्राण विभिदे पाद्राण के जूता चप्पल उसके व्यवधान करता हुआ पैर वहां पढ़ भी जाए तो कंटक आपको कोई कष्ट दे नहीं सकता एक सतत प्रतिकारम आर्भ माणो भेदजम दुखम नापनो थी इन तीन बातों को जो सम्यक प्रकार से जानता हुआ इस वक्त लोक में है वह उस प्रतिकार घोषोपाय को आरम्भ करके अनुष्ठान करेगे लागू करके तो भेद जन्य जो दुख कंटक का भेदन से उत्पन्न होने जो दुख है उस दुख को कभी प्राप्त नहीं करता क्यों? उपलब्ध तो सामर्थ्या इन तीनों को सम्यक प्रकार से उपलब्ध कर लिया है और इन तीनों का ज्ञान उसको सम्यक हो गया और उसका परिहार का भी समय ज्ञान होने के कारण से उसको उपयोग कर दिया अतः कंट वेद जन्य दुख सुख प्राप्त नहीं होता यथा था यह भी उसी प्र आपको जानना पड़ेगा भेद भेदक और उसका परिहार को तीन को तापकस्य रजस यहां तप्य कौन है सत्गुण इसको तपाने वाला कौन है रजगुण तापकस्य रजस तापक है रजगुण उसी और तप्य है सत्गुण किस्मत क्यों क्योंकि तप शब्द है ना ताप जो शब्द है धा, तप धातु ये धातु ही है सक्रमक धातु है पक्षिक्रिया के समान आपने भोजन पकाया पकाने वाले आप तो पका कौन आप नहीं आप पकते कभी नहीं पकते आप तो कच्चे ही रह जाते हो पक जाता है चावल पक गया दाल पक गया अपने खुद कच्चे रह गए तो पकना रूपी क्रिया का पक्ति जो विक रूपा है शिकलावयुक्त होना वो चीज चावल में होता है पाकर्ता में नहीं होता तो तो रजोगुण के द्वारा जो ताप उत्पन्न हुआ है वह तपूता सत्य में दिखेगा रज में नहीं होगा और तप्त होता ही सत्य गुण आपके बुद्धि में सत्व है क्या प्रख्या ज्ञान रूप ज्ञान का प्रकाशन करता दुख का प्रकाशन बुद्धि ना करे तो ताप कहा गया किसको ताप है ताप है तब बोलोगे जब आपका सत्य गुण को लेकर के उस दुख को प्रकाशन कर देखा तो सत्व स्वीकार करता है मैं दुखी हूं इस प्रकाशन कौन किया सत्य गुण ने किया तो सत्व का स्वभाव है प्रकाशन करना उस अनुभव करना ग्रहण करना स्वीकार करना उसका अभिमान करना यह सत्व का सुधार है रज का नहीं रज केवल देता है और प्रतिबंधक बनता है तमोग ऐसे मूड होते प्रतिबंधक बहुत ज्यादा है ने है ज़्यादा तो उसको भावे नहीं रह जाता है पता नहीं चलता क्या हो रहा है है ना भैंस जैसे चलते ही रहेगा चाहे बारिश आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता छाते की जरूरत नहीं है गर्मी हो रही तो छाते की जरूरत नहीं है न सोना है ना कोना है कुछ भी नहीं उसका तो ऐसा विचित्र जंतु बना दिया भगवान ने इसे भैंस कहीं का काली दिन, दूसरी गाली देते ग्र जु है उन्हें कोई असर होता नहीं बहार का तीसरे बेचारे इनको भगाने के लिए क्या करते है? वो कंटक के विध करके आराग्र से पीटते है और जब तक तो खून नहीं निकलेगा ना तो उसकी अक्कल काम करता नहीं ऐसे होते तो वो वहां तब्यतापक भाव का प्रकाशन ही नहीं होता है क्योंकि सत्व हमेशा ही तम की तरफ प्रतिबंधित रजोगुण चल रहा है अपने खाने पीने के मतलब से चलता और कोई मतलब नहीं इसलिए कहते यहा सत्व ही सदा तप्य सत्यम एवं तप्यम तापकस्य रजस क्योंकि तपिक क्रिया यहा कर्मस्थता क्योंकि तपिक क्रिया जो होती है वह कर्म में स्थित होता है जैसे पचिक्रिया तंडुल में स्थित है पाकर्ता लकड़ी या व्यक्ति आदि में नहीं है किंतु पाक का कर्म भूतः तंडुल में पचिक्रिया होती है तदत यहाँ पर भी समझिएगा तपिक्रिया सत्व गुण में होगा तप धोएगा सत्व गुण दुखी होता है सत्व गुण, दुख देता है रजोगुण, रजगुण दुख देने वाला है और उसका दुखी होने वाला है वो सतगुण सत्वे कर्मणि तपिक्रिया सत्गुण रूपी कर्म कर्म से तात्पर्य तपिक्रिया का कर्म व्याकरण की भाषा बोल रहे हैं यह कर्म क्रिया व्याकरण की भाषा में बोली जा रही है धातु है तपिक्रिया मैंने तप धातु बोध जो व्यापार उस व्यापार का आश्रय व्यापार जैन फलाश्रय कर्मत्तम ये कर्म है व्याकरण की भाषा में उसी को कह रूपी कर्म में तपि क्रिया हुई न अपरिणाम निष्क्रिय क्षेत्र कभी पुरुष में नहीं होता कि पुरुष कैसा है अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्र पुरुषे न तपिक्रिया नाप दर्शित विषयत्वात सत्य तप्य माने तदाकार अनुरोधी पुरुषो हो अनुत की होता क्या है दर्शित विषयत्वात केवल ये सत्व गुण जब विशेष संबद्ध होकर के दर्शित विषय वाला हो जाता है तब वह सत्य का तप्त होने पर उस सतुण के आकार को प्राप्त पुरुष भी तप्त के समान भ्रांति से हो जाता है उसी के उपराग से उपरक्त हो गया जैसे स्फटिक में लालिमा वास्तविक नहीं है लेकिन पुष्प के लाल रंग के संबंध से उस स्फटिक में लाल शाह हो जाता है लाल रंग के जैसे दिखाई देता है तद्व्या तो पुरुष भी तप धुए के समान दिखता है क्योंकि यह पुरुष उस बुद्धि के साथ संबंध रखता है इसलिए करे देखो सत्व सत्वे तप्य तो माने सत्य गुण के तप्त हुए जाने पर तदाधी बुद्धि का प्रतिसंवेदी बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष होता है वह पुरुषों की अनुत्यता है इस विषय में कहा दो श्लोक है उपमान न ये शांतो तेम अपनी क्रिया कथमादे तर्म तवन विद्य मिथ्यागेषादि मनोवृत्तिपन्न मनदा निर्चारणीय है ये संयोग के बारे में ये दो श्लोक है कोई पुस्तक भी नहीं है ऊपर से लिखा हुआ है उपमान अकर्ता पुरुष तो अकर्ता है शेषा ये शांत तो मते उपमा नकर्ता तेषापी गुण ही क्रिया पूर्वक संबंध कैसे होगा जब पुरुष करता है गुण में क्रिया हो गई और क्रियाओं से जो है गुण में नहीं गुण उनमें क्रिया हुई और क्रियाओं के कारण से गुणों के साथ पुरुष का संबंध हो गया ये व्यवस्था आप दे नहीं सकते कथम इसमें पूछता है गुण ही क्रिया कथम जब पुरुष जिनके मत पुरुष अकरता है और गुणों के द्वारा क्रिया को लेकर के संबंध आप कहते हो ये कैसे हो सकता है क्योंकि आदो कथम भवे आदि काल में पहली बार गुणों में क्रिया, क्रिया कैसी हुई तत्व कर्मतावत्त नुत है जीवों के कर्म कहोगे निमित्त है अरे कर्म ही कहा था उस समय पहली बार की बात पूछ रहे हैं हम बीच की नहीं पहले बार जब पुरुष बद पुरुष होकर के जीव भाव को प्राप्त हुआ उस समय निमित्र कर्म भी नहीं था संबंध पूर्वक जीव कैसे हो गया तम तावत निथ्या ज्ञान चेत हे मिथ्या ज्ञान कारण है मिथ्या ज्ञान भी कहां था संबंध के बिना मित्र ज्ञान कहां जाए? आया संबंध के पश्चात मित्या ज्ञान हुआ ना ज्ञान न तत्रादी कभी राग कहते हो कभी मन भी तो पैदा नहीं हुआ था उस समय इसी दोषम प्रत्याह इसी दोष को मन में रख करके जवाब देते हुए अगला सूत्र आरम्भ करते हैं तस् हित तो विद्या अनादि। इस संयोग का कारण क्या है अनादि है संज दृश्य स्वरूप उसी के लिए दृश्य का स्वरूप कथन करना यह अनादि हेतु तो वहां पर जो बोल चुके अनादि अर्थ शब्द प्रयोग हो चुका है अनादि अर्थ इसलिए जवाब नहीं निकल सकता है इसका अतः जवाब देना पड़ा अंत में आपको अनादि परंपरा जांग पर्वत अनालिकाल से चले आया है ऐसा मानना पड़ा